सुंदर स्त्री पॉल हिंदी विदूषक एक मादा भैंस नदी के किनारे पानी पीने आती है उसे देखकर एक युवा शिकारी तीर उठाता है और धनुष खींचता है पर जब वो दोबारा देखता है तो उसे पानी में झुकती एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है स्त्री उस युवा के लिए एक भेंट है क्योंकि वो युवा बहुत सहीदय है और हमेशा भैंसों का शुक्रिया अदा करता है शिकारी को तुरंत उस स्त्री से प्रेम हो जाता है उनकी शादी होती है और एक बेटा होता है शिकारी का परिवार माँ बेटे के साथ क्रूरता से पेश आते हैं उनके अनुसार उस स्त्री का कोई परिवार नहीं था पर यह सोच गलत थी उस स्त्री का परिवार बड़े झुंडों में पहाड़ों और मैदानों में घूमता था वो उनका पीछा करता है और बहुत मुश्किलों का सामना करता है उसे शिकारी की पत्नी और बेटे के प्रति अथा प्रेम अथा प्रेम उजगा उजागर होता है इस किवन के पीछे मनुष्य और जानवरों के बीच का गहरा रिश्ता जुड़ा है पुस्तक के चित्र अत्यंत सुंदर उसका पीछा करती जिससे उन्हें शिकार के बचे कुचे टुकड़े खाने को मिल जाए शिकारी को भैंसों के साथ बहुत सुकून मिलता था लोगों को पता था कि जब कभी उन्हें मास्क की जरूरत होगी तब वो शिकारी भैंसों के झुंड को खोज निकालेगा शिकार करने के बाद वो युवा शिकारी भैंसों की मेहरबानी के लिए उनके झुंड का उनके झुंड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता था एक दिन सुबह को युवा शिकारी नदी के पास उस स्थान पर गया जहां पर भैंसे पानी पीने आती थी वो झाड़ियों में बैठा भैंसों के आने का इंतजार करता रहा इस बीच वो तितलियों को निहारता रहा जो सुबह की धूप में इटलाती हुई अपने पंखों को सेक रही थी कुछ देर बाद युवा शिकारी को एक मादा भैंस आती हुई दिखी उची उची पर अपने से कुचलती क्या हुआ पर जब उसने दोबारा देखा तो भैंस गायब थी उसकी जगह एक सुंदर स्त्री खरपत में से बाहर निकली और नदी में पानी पीने के लिए झुकी वो स्त्री शिकारी की अपने लोगों में से नहीं थी उसने उसके कपड़े अलग थे और उसके बाल चूटियों में नहीं बंधे थे उसकी खुशबू जंगली फूलों की थी शिकारी को तुरंत उससे प्रेम हो गया मैं भैंसों के देश से आई हूँ उसने शिकारी से कहा मेरे लोगों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है क्योंकि तुमने हमारे हमेशा मेरे लोगों से प्रेम किया है उन्हें पता है कि तुम एक अच्छे और सज्जन इंसान हो मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी मेरे लोगों की बस एक इच्छा है कि हम दोनों का प्रेम दूसरों के लिए मिशाल बने फिर शिकारी और उस सुंदर स्त्री की शादी हुई उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम था कॉफ बॉय उनका जीवन बहुत अच्छी तरह बीत रहा था पर शिकारी के परिवार के लोगों ने उस स्त्री को स्वीकार नहीं किया वो अक्सर उसके बारे में उल्टी सुलटी बातें कहते उससे एक स्त्री एक ऐसी स्त्री से शादी की है जिसका कोई परिवार ही नहीं है लोग कहते उस स्त्री के तौर तरीके अलग हैं वो कभी भी हमारे लोगों में घुल नहीं पाएगी एक दिन जब शिकारी बाहर शिकार पर गया था तो उसके रिश्तेदार आए और उन्होंने उसकी पत्नी से कहा तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस चले जाओ तुम एक जानवर के सिवा और कुछ नहीं हो यह ताने सुनकर वो स्त्री अपने बेटे काफ बॉय को लेकर तुरंत अपना तंबू छोड़कर चली गई शिकारी घर वापस आ रहा था उसने अपनी पत्नी और बेटे को कैम्प छोड़कर जल्दी से भागते हुए देखा जब उसे पूरी बात मालूम पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया वो उन्हें वापस लाने के लिए उनके पीछे पीछे गया वो जिस से गया वो कई गाँवों से होकर गुजरती थी वो दिन भर उस पर चलता रहा और दोनों तरफ की झाड़ियों में अपनी पत्नी और बेटे को बुलाता रहा शाम होते होते उसे दूर एक रंगीन तंबू दिखाई दिया तंबू के अंदर खाना पक रहा था और ऊपर से धुआं निकल रहा था शिकारी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने अपने बेटे को के खेलते हुए खेलते हुए मिलने गया मैं बहुत खुश हूं कि आप आए पिताजी माँ आपके लिए खाना तैयार कर रही है वो अपने पिता को तंबू के अंदर ले गया अंदर अच्छे खाने की खुशबू थी पत्नी ने उसे प्याले में गर्म सूप पीने को दिया अब मैं अपने लोगों के पास वापिस जा रही हूँ उसने कहा मैं अब आपके लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ हमारा पीछा मत करना नहीं तो तुम खतरे में पड़ोगे मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ शिकारी ने कहा तुम और मेरा बेटा जहाँ भी जाओगे मैं भी वहीं जाऊँगा अगले दिन सुबह शिकारी उठा और उसने आसमान की तरफ देखा तंबू गायब था वहाँ कोई भी नहीं था ऐसा लगा जैसे पिछली शाम का अनुभव कोई सपना हो पर जहाँ जब खड़ा था वहां उसे जमीन कुछ नम लगी उसे अपनी पत्नी और बेटे के पश्चाप भी दिखे शिकारी उनके पच्चापों के पीछे पीछे चला अंत में उसे फिर तंबू दिखा उसका बेटा उससे बाहर निकलने मिलने आया मां चाहती है कि आप हमारे पीछे आप बिल्कुल भी ना आए कल मां सभी नदियों को सुखा देगी अगर आपको प्यास लगे तो आप पानी को मेरे पच्चिन्न के नीचे देखें उस शाम को उसकी पत्नी ने शिकारी से कहा मेरे लोग उस पहाड़ी के पीछे रहते हैं उन्हें पता है कि मैं आ रही हूँ वो गुस्सा है क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदारों ने मुझे गलत व्यवहार किया है यहाँ के आगे मेरा पीछा बिल्कुल मत करना नहीं तो वो तुम्हें मार डालेंगे तब शिकारी ने जवाब दिया मैं मैं मैं मारा जाऊं उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं हर नहीं पड़ेगा वापस जाऊंगा तुम दोनों से बेहद प्यार अपने बाहों में लपेटा फिर दोबारा वो युवा शिकार शिकारी अकेला रह गया उस पर केवल एक भैंस और उसके बछड़े के खुरो के पद चिन्ह थे जब वो उन पच्चीनों को गौर से देख रहा था तभी एक चिड़ियों का झुंड उसके आसपास चहचाहता हुआ उड़ा वो अपने घर चले गए हैं, वो अपने घर चले गए हैं इससे शिकारी को पता चला कि वो खुरो के पच्चीन उसकी पत्नी और बेटे के ही थे वे पच्चीन एक ऊंचे टीले की ओर जा रहे थे उस तरफ जो नदियां थी वो अब सूख गई थी और उनके किनारो को सिर्फ किनारों की सिर्फ झाड़ियां ही दिख रही थी जैसे काफ बॉय ने उसे बताया था सूखी नदी की तलटी में अपने बेटे के खुर के, के नीचे पानी मिला उस ऊंचे टीले के ऊपर से उस युवा शिकारी ने भैंसों के राज्य के विस्तार को बड़े अचरत से देखा जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ा एक बछड़ा उसकी तरफ दौड़ा हुआ आया पिताजी आप वापिस जाओ वो आपको मार डालेंगे वापिस जाओ पर युवा शिकारी इसने उत्तर दिया नहीं बेटा मैं हमेशा तुम्हारी माँ के और तुम्हारे साथ ही रहूंगा फिर आप बेहद बहादुरी से काम ले कॉप बॉय ने कहा मेरे दादाजी भैंसों के राज्य के सरगना है आप बिल्कुल नहीं डरे कोई भय न दिखाएं नहीं तो वो आपको पक्का मार डालेंगे दादाजी आपसे माँ और मुझे खोजने और पहचानने को कहेंगे पर इतने सारे भैंसों में आप हमें कैसे ढूंढेंगे सभी भैंसे आपको एक जैसे लगेंगी आपकी मदद एक के लिए मदद के लिए मैं अपने बाए कान को झटका दूंगा मैं माँ की पीठ पर एक कांटों वाला बीज चिपका दूँगा अगर आपने हमें ठीक ठीक खोजा तो फिर हम आप सुरक्षित रहेंगे आप पूरा ध्यान रखें कुछ देर बाद एक बूढ़ा भैसा झुंडने से बाहर निकला वो शिकारी की तरफ तेजी से बढ़ा उसके खुरों की आवाज से जमीन कांपने लगी वो सीधा शिकारी के सामने आकर खड़ा हुआ उसने अपनी खुरों को जमीन पर पटका जिससे धूल के बादल बनने लगे उसने गुस्से में अपने सींगों से झाड़ियों को उखड़ा। शिकारी चुपचाप और शांत खड़ा रहा उसने किंचित मात्र भी डर नहीं दिखाया एक आदमी पक्के कलेजे वाला यह आदमी पक्के कलेजे वाला लगता है बूढ़े भैसे ने कहा अपनी हिम्मत के कारण तुम बच गए हो मेरे पीछे पीछे आओ बूढ़ा भैसा आगे आगे बढ़ा सैकड़ों भैंसे उसके पीछे पीछे चले सब एक बड़े गोले में खड़े हुए बीच में एक रंगीन तंबू तंबू था भैंसों का पूरा कुंबा अलग अलग साइज के गोलों में खड़ा हुआ सबसे छोटा गोला बछड़ों का था उसके बाद बड़े और उनसे भी बड़ी भैंसे थे उनसे भी बड़े भैंसे थे देखो आदमी बूढ़े भैसे ने ऊँची आवाज में कहा जिससे वो सबको सुनाई दे तुम हमारे बीच इसलिए आए हो क्योंकि तुम अपनी पत्नी और बेटे से प्रेम करते हो अब तुम उन्हें ढूंढो अगर तुम उन्हें नहीं पहचान पाए तो हम तुम्हें अपने पुरों से कुचल डालेंगे। युवा शिकारी पहले सबसे छोटे के पास गया। देखने में वो सभी... देखने में में वो वो सभी, सभी एक जैसे थे। पर उसमें से एक बछड़ा अपना बाया कान झटक रहा था जैसे वो किसी मक्खी को उड़ा रहा था शिकारी ने उस बछड़े के सर पर अपना हाथ रखा मेरे बेटे उसने कहा फिर सभी भैसों ने एक साथ अपनी खुशी का इजहार किया वो जरूर एक नेक दिल और अच्छा इंसान होगा उन्होंने कहा तो उसने उस बड़े गोले का चक्कर लगाया जहाँ पर मादा भैसे खड़ी थी दोबारा फिर वे सभी देखने में लगभग एक समान थी पर सिर्फ एक की काट पीठ पर काटो वाला बीज चिपका था शिकारी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा मेरी पत्नी एक बार फिर से सभी भैसों ने कहा भैसों ने कहा देखो अपनी पत्नी को पहचान गया वो आदमी अपनी पत्नी और बेटे से जरूर प्रेम करता है बूढ़े भैसे ने अंत में कहा वो उनके लिए अपनी जान देने को तैयार था अब हम उसे अपना बना लेंगे ऐसा करते समय हम सभी उन्हें आशीर्वाद देंगे उसके बाद उस युवा शिकारी को तंबू के अंदर ले जाया गया उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया और उसे पहनने के लिए सिर्फ एक चोगा दिया गया जिसमें भैंस के सिंह और खूर लगे थे उसके बाद तीन दिन और तीन रातों तक बाकी भैसे तंबू को घेरे रहे वो कूदते रहे चीखते चिल्लाते रहे चौथे दिन भैंसों ने बाहर से तम्बू को धक्का देकर गिरा दिया उन्होंने युवा शिकारी को धूल में बार बार लूटने दिया जिससे अंत में उसका पूरा शरीर धूल से लथपथ हो गया उन्होंने उसके शरीर के अंदर की साँस बाहर खींची और उसे उसमें नई साँस भरी उन्होंने उसके शरीर को बाहर से चाटा अंत में उसमें इंसान की बू इंसान की बू पूरी तरह चली गई फिर उसने खड़े होने की कोशिश की पर उसमें सफल नहीं हुआ कपड़े का चोगा अब उसके शरीर का एक हिस्सा बन गया था जब भैंसों ने उसे घुरघुराते हुए सुना फिर उन्होंने उसे धूल में और लुटने दिया उसके बाद वो अपने खुद के चारों पैरों पर खड़ा हो गया वो एक युवा भैंसा बन गया था वो सबके लिए बहुत खुशी और जश्न का दिन था उस दिन पहली बार मनुष्य और भैंसों का जो मेल हुआ था वो अनंत काल तक टिका लगा लोग इस कहानी को जरूर याद रखेंगे एक युवक इसलिए भैंस बना क्योंकि उससे अपनी पत्नी और बच्चे से अथाह अथाह प्रेम था उसके बदले में भैंसों ने हमेशा मनुष्यों को खाने के लिए जीवनदायी मांस दिया शायद यही विधाता की मर्जी थी हम सभी लोग एक दूसरे से किसी न किसी तरह जुड़े हैं